देव भारत सन 1896 तक दुनिया में भारत एकमात्र स्रोत था हीरे का पूरे विश्व में और कहीं भी हीरा नहीं पाया जाता था शायद यही वजह है कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था देशभगत रेडियो सलाम करता है भारत की इस विशिष्टता को